जिसे हम रासलीला कहते हैं और जिसका शुद्ध नाम रहस्यलीला है उसे काफ़ी विस्तार से हम बदला भी चुके हैं और ब्रह्म सूत्र के द्वारा हम जीवन के उन अमृत क्षणों को जान रहे हैं जो हमारे जीवन के क्षण हैं और अभी तक हमारे सामने जो स्पष्ट हुआ है कि सांप्रदायिक सोच संप्रदाय धर्म नहीं होते वो केवल धर्म का आउटर एप्लीकेशन होते हैं मुझे कैसे बैठना चाहिए मुझे पूजा कैसे करनी चाहिए मुझे ताली कैसे बजानी चाहिए माला का सुमेरु फेरना चाहिए अथवा नहीं फेरना चाहिए वगैरह वगैरह ये जो औपचारिकताएँ हैं संप्रदाय यहीं तक सीमित होते हैं। ये धर्म नहीं होते धर्म को बॉर्डर्स देने के लिए व्यवस्थित करने के लिए ये सांप्रदायिक सोच होती है और सांप्रदायिक सोच बहुत काल तक बहुत से लोगों के द्वारा कुछ नियम और सिद्धांत बना ले जाने के बाद उसे श्रद्धा आस्था से पूछते रहने पर एक जो व्यवस्था उत्पन्न होती है संप्रदाय उसी का पक्षधर होता है जबकि धर्म इसके कुछ से कुछ लेना देना नहीं होता हमने ब्रह्म सूत्र में पढ़ा धर्मोप कि धर्म तो उत्पत्ति का क्षण है मेरा मेरी उत्पत्ति के क्षण को पहचानना सचराचर की उत्पत्ति को जानना और उस सत्य को जान करके उसको अर्पित होके जीना मात्र धर्म है बाकी सारी औपचारिकताएं और वो समय के साथ बदलती भी रहती हैं, स्थान भेद से भी बदलती हैं, हाँ बहुत से धर्म स्थानों पर लोग गूट पहन के जूते पहन के जाते हैं कहीं उतार के जाते हैं कहीं सर ढक के जाते हैं तो कहीं सर उतार से कपड़ा हटा के जाते हैं तो ये औपचारिकताएं ये एक धार्मिक औपचारिकताएं है लेकिन जो मूल धर्म है वो सांप्रदायिक सोच से उसे कुछ लेना देना नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सांप्रदायिक सोच है इसका धर्म से कोई अर्थ नहीं जब धर्म की बात होती है तो भगवान कहते हैं श्रीमद भगवद गीता में भी चातुर्यम मह श्रेष्ठम गुण कर्म दिभाग कि चारों वर्णों की सृष्टि ये अर्जुन हमने गुणों कर्म के भाग से की है एक व्यक्ति गधे पालता है गधे चराता है उसे लोग गधे वाला कहते हैं एक घोड़े पालता है घोड़ों को चराता है उसे घोड़े वाला कहते हैं तो इसी प्रकार ये एक वाह्य औपचारिकताएं हैं यथा गुण धर्म के हिसाब से यथा जातियों की बात लेकिन जो विनय युक्त ब्राह्मण में गाय में हाथी में श्वान में चांडाल में ब्राह्मण में भेद नहीं करता पंडिता समदर्शिना गीता में भगवान फिर कहते कि जो किसी से भेद नहीं करता जो समदर्शी है जो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव रखता है वही पंडित है अर्थात ज्ञानी है और धर्म को जानने वाला है हमने हमेशा आउटर डिसिप्लिन को ही सब कुछ माना अब जूतों की दुकान सब सबको करते हैं पंडित भी करते हैं हाँ कोई धंधा नहीं मिला तो जूते चप्पल का काम कर रहे हैं तो लोगों ने जूते वाले ही तो कहीं भी हाँ, ये कह देंगे पंडित जूते वाला तो कोई भी व्यक्ति उसके वाह्य आडंबर से एक औपचारिक पहचान बनाता है स्कूल पढ़ने जाने वाले लड़कों को हम स्टूडेंट कहते तो ये कोई बात नहीं है लेकिन धर्म ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्त कि हमें तो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव करना है किसी से भीत नहीं करना है और गुरुकुल में इसी को पढ़ाने के लिए नाना प्रकार से हम लीला कथाओं को लेते थे उसको भी विस्तार से हमने पूर्व के प्रवचनों में जाना है आए तीसरे सूक्त की प्रथम ऋचा का आरंभ करते हैं हमारे ऋषि हैं हिरण्य आंगिरस हिरण्य माने गोल्डन स्तूप स्तंभाकार स्वर्णित ज्योतियों का जो पर्वत है आंगिरस और जिसका रस हमारे अंग अंग में समाया हुआ है वो ऋषि का नाम क्या है हिरण्य आंगिरस जैसा कि मैंने कहा कि सन्यास के समय व्यक्ति के संपूर्ण अतीत को वाह्य औपचारिकताओं को जलाकर स्म कर दिया जाता है तो फिर नाम पहचान भी केवल एक भाव एक औपचारिकता बन के रह जाती है इसलिए जितने ऋषियों के नाम सुन के आ रहे हैं और उनकी कथाओं को पढ़ के आ रहे हैं तो हमें लगता है कि तो सबकी कहानी है हाँ वो यज्ञ जो मुझमें समाया है रोम रोम आंग रस में व्याप्त है मैं उसी की कथा आपको सुना रहा हूं ऋषि कहता है कि मैं उसी ज्योतियों में बसा हूं वो ज्योतियां जो आप सब में बसी हैं तो मैं भी तो आप सब में बसा हूं मेरी अलग कोई पहचान नहीं जो राह पकड़ ले वही हिरणेश इस तो आंगी रहस्य तो क्या कह रहे हैं दो ऋषाओं में हमने जाना पहले थोड़ा सा पृष्ठभाव ले लें जो दो सूक्त हम इनके पढ़ के आए उसमें उन्होंने हमको जो विशेष बात यज्ञ के विषय में बताई कि वाह्य यज्ञ नैमितिक यज्ञ है असली जिसे हम यज्ञ कहते हैं वो यज्ञ है और वो सचराचर में प्राणी मात्र में होता है और वही जीवन की ऊष्मा जीवन का क्षण और सारी लक्ष्मी को लाता है और जब जीवन को यहां पर इस धरती पर इस सूखे प्लेनेट पर जो नीली आंख के जैसा सुंदर था तो हमने इसका नाम चंबो द्वीप रखा जीवन को उतारने की बात आई तो सबसे पहले इसी ऋषि के पूर्व के सूक्तों में हम पढ़ के आ रहे हैं कि कदरू माता के अंडों को कद्रू जो नागों की माता है और नाग का केवल साप ही नहीं होते हैं जो बड़े विशाल काय जीवधारी होते हैं हाथी को भी नाग कहते हैं तो उनके अंडों को सबसे पहले अग्नि बाणों के द्वारा अर्थात उल्का पातों के द्वारा बादलों के ऊपर उतारा गया बड़े विस्तार से उन्होंने बताया और फिर बादलों से उनको नीचे बरसाया गया और इस प्रकार वो जो डायनासोर हुए जो विशाल काय मैमल्स हुए उन सब सबकी सृष्टि हुई लेकिन उनके भीतर ये यज्ञ की प्रक्रिया सुव्यवस्थित न होने के कारण वे ना तो अपना पुनर्निर्माण कर पाए और ना लंबे समय तक जीवित रह पाए और वो बहुत जल्दी ग्रेविटी से माया से उनके शरीर जूझते हुए नष्ट हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुए बहुत से अंडे जो कदरू माता के थे जो गिरे थे वो फूटे भी नहीं थे और हमें अभी हाल ही में गुजरात में भी मिला है हाँ सूखी नर्मदा के तट पर जब खुदाई हुई तो एक डायनासोर का अंडा भारत में भी मिला तो उसकी पुष्टि जो वेद में ऋषि कह रहे हैं, उसके उपरांत फिर जब हमने जीवन को मानवों को उतारना चाहा, यज्ञ के सहित अर्थात आत्मा के सहित तो वे भी नहीं ची पाए और यहां की मायाओं को उनका शरीर सह नहीं पाए तब सर्वप्रथम फिर हमने उन्हीं को उनके निषेचित भ्रूणों को गाय माता के गर्भ में स्थापित करके और उन गौ को शीत निद्रा में कोल्ड डेथ में हमने प्रकाश से भी तीव्रतम गति से धरा पर उतारा और इस प्रकार पहली मानव सृष्टि जो धरती पर हुई वो गऊ से हुई इसीलिए आज भी भारत खंड की जो संस्कृति है वो गायों में वो माता ही कहती है और उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास मानती है दूध तो भैंस का भी पीते हैं बकरी का भी पीते हैं भेड़ का भी पीते हैं ऊटने का भी पीते हैं लेकिन उन सबको माता तो नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं और उसके बाद अवेस्ता का भी हमने रेफरेंस लिया था इन्हीं ऋचाओं में जो असुरों का ग्रंथ है जिंदे वेस्ता अवेस्ता असुर जो बहुत थोड़े रह गए हैं तो उसमें शुक्राचार्य ने भैंसों के गर्भ से असुर संस्कृतियों की उत्पत्ति की थी तो महिषासुर को एक कोई काल्पनिक कथा नहीं है जिसको मां दुर्गा ने मारा था बल्कि महिष से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी क्योंकि उस ग्रह पर जो जीवन यहां लाने की बात थी वहां गाय नहीं थी तो वह भैंसों से लाए थे, क्योंकि एक लगभग समकालीन गर्भ मनुष्य माता की समान ही हो उसी में इनको लाया जा सकता है और आश्चर्यजनक रूप से नासा ने हमसे पूछा है कि क्या हमको भी जीवन को स्थानांतरित करने के लिए इसी प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा हमने कहा लगभग करना पड़ेगा और फिर हमने इसके प्रमाण भी देखे कि महाराज दिलीप जो सदेह पधारे थे आज से लगभग 20 लाख ,00 ,00 वर्ष पूर्व की कथा है साढ़े उन्नीस से 20 लाख ,00 वर्ष पूर्व का काल है क्योंकि पुल के खम्भों की कार्बन डेटिंग हो गई है और वो साढ़े उन्नीस से 20 लाख ,00 वर्ष आई है जो धनुष जो पुल है जिससे सेनाएं लंका गई थी राम की उसका यही पीरियड आया तो उस समय महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं होगी क्योंकि वो सदैह पधारे थे यहाँ तो आते ही उनके शरीर उत्पत्ति के लिए निष्क्रिय हो गया और इसकी विस्तार से चर्चा हम पहले भी करते आए हैं कि अभी भी जो हमारे एस्ट्रोनार्ट हैं फिर वो योगा ही करते हैं जो एक बार स्पेस ट्रेवल कर लेते हैं और ये समस्या तब भी थी तो उसके उन्हीं के निषेधित बीजों को गौ माता सुरभि की बेटी नंदनी के गर्भ में स्थापित करके उसे धरती पर उतारा गया और फिर रघुवंश के महाकाव्य में कालिदास ने लिखा है कि राजा और रानी उस गाय की सेवा करते हैं वो उठती है तो उठते हैं वो बैठती है तो बैठते हैं पंखा ले उसको हवा करते हैं मतलब और उस प्रकार महाराज रघु का जन्म नंदनी से हुआ ये उस महाकाव्य में है और क्योंकि प्रथम सृष्टि रघु की हुई इस धरती पर दिलीप तो बाहर से आए थे दूसरे ग्रह से आए थे इसलिए इस वंश का नाम रघु वंश पड़ा जबकि इससे पहले इस वंश में एक बहुत लंबी श्रृंखला है लेकिन उनसे तो ये वंश चल नहीं सकता जो प्रथम उत्पत्ति मानवीय होगी उसी से तो वंश चलेगा तो वो रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए राघवेंद्र कहते हैं राम को हाँ, आप गाते भी हैं रघुपति राघव राजा राम तो ये रघु हैं हा फिर रघु से आगे संततियों का एक लंबी श्रृंखला चली है और उसी में फिर दशरथ आए हैं और दशरथ नंदन राम हुए तो आए आज की ऋषा में क्या कह रहे हैं हम देखें क्या कह रहे हैं एकता गवयंत इंद्रम सुप्रमतिम वृाती कुदाद रायु गवांकेत परमा वर्जती ये आज की रचा है आवागमन में व्याप्त एतायम ओ संपूर्ण सचराचर को आवागमन की परिधियों में नचाने वाले ज्योतियों के द्वारा की राह जाने वाले ज्योतियों से भी तीव्र चलने वाले इंद्रम ही महान हे आत्मा ही यज्ञ अस्माकम हम सबको अस्माकम हम सबको सुमाने दिव्य सुमाने दिव्य दिव्य समझते हो एक बार एक चाटुकार ने अपने कुंवर जी से कहा देखिए जिसके आगे सु लग जाता है वो तो दिव्य हो जाता है सुंदर हो जाता है हाँ। और जिसके आगे कु लग जाता है तो वो निकृष्ट हो जाता है तो यहां वो सू और कु दोनों आए हुए हैं तो फिर पूछा उन्होंने तो फिर मेरे कुंवर जी को का कु हटा के सू लगा दोगे क्या तो क्या बन जाएंगे वो हाँ। तो हू माने दिव्य आवागमन की गति को प्रदान करने वाले प्रकाश से भी तीव्रतम चलने वाले इंद्रम हे आत्मा हे यज्ञ अस्माक हम सबको सुदिव्य प्रमतिम सुमति प्रदान करें दिव्य मत प्रदान करें वा तथा हमारा हर ओर से वृद्धि करें हमारा उद्धार करें ये सूख का आरंभ है और किस किसका करें और साथ में क्या करें अनह मृणा अंधेरों में लौटती बारंबार पतित योनियों में जाती उस मृत्युओं से हमें दूर करें अनामृणा उस मृत्यु से बचाएं अना उसको नकारें उसको कु विदात है ना पहले सू लगा था फिर कु लग गया कुविदात अर्थात जो हमारे कुकृत्य हैं ईर्षा द्वेश गंदी मनोवृत्तियां हैं अस ऐसी उनका विनाश करें कुविदात अश राहो और शीघ्रता से तत्परता से गवाम के तुम केतम जो हम गवों के केतम ध्वजा हैं पुत्र हैं गायों के द्वारा जो प्रकट हम भरतवंशी हैं भरत खंड की भारत नाम जाति है संस्कृति है गवाम केतम परमा वर्जे उनको पुनः उसके उनके परम लोगों को और परम अवस्थाओं को प्रदान करें ना जो हम सब लोग हैं क्योंकि ये धरती तो यात्रा का ठहराव भर है ये न तेरा घर है ना मेरा घर है और घर को लेके मरे जाते हो क्यों यहां किसी का घर नहीं है यहां जो आया है उसको जाना है क्योंकि ना ये तेरा घर है ना ये मेरा घर है तुम सोचते हो कि मकान स्थाई बना लें कैसे बनाओगे तुम्हारा शरीर स्थाई नहीं रक्त का कण स्थाई नहीं कोश स्थाई नहीं तुम्हारी आयु स्थाई नहीं तो स्थाई बनाकर वो घर तुम्हारा कहां से हो जाएगा यहां स्थाई कोई, नहीं, कोई नहीं हो सकता हमें कोई स्थाई नहीं हो सकता हम सबको जाना है और यह हमारा घर नहीं ये किसी का घर नहीं हमारा घर तो उन लोगों में है जहां हम स्थाई हो सकते हैं वहां इन शरीरों की हमें जरूरत नहीं हम इनके बिना उन ज्योतियों के शरीरों में जो बिल्कुल ऐसे ही हैं उनके रह सकते हैं और जो स्थायी है तो कह रहे हैं अना मेरे नाम हमें इस आवागमन और मृत्यु को इस अंधेरी मौत को फिर जन्मना फिर मरना इससे इसको, इसको नकार कर कुविदात से जो हमारे कुदृष्टि हैं कुचार हैं जो गंदे विचार हैं ये आसक्तियाँ हाय मेरा हाय तेरा इन सब को नष्ट करते हुए तत्ण गवाम के तम ये जो हम गऊ के द्वारा इस धरती पर उतारे गए जीव हैं जो हम उनके पुत्र हैं उन्हीं की संतति हैं परमा वर्ज ना हम सबको पुनः आवर्जन करें है ना ट्रांसपोर्ट करें हमको हमें फिर हमारे लोगों को ले चले ना माने हम सब लोगों को यह आज की है लेकिन इसे वही जान पाएगा जो इसमें डूब पाएगा इसे गंभीरता से मनन करेगा सोचेगा और जो एक सड़ी हुई सताई जिंदगी और ईगो और मिथ्याभिमान जिएगा वो कुछ नहीं पाएगा आओ कि कुविदात ये जो मिथ्याभिमान है ये गंदे विचार हैं इनको हटाकर जीवन को विनम्रता दे सरलता दे सहजता दे और अपने आप को सत्य की ओर लेके चलें ये जीवन इतना सस्ता नहीं कि उसे बाहर की तथाकथित औपचारिकताओं के लिए ही बर्बाद कर दिया जाए और अपने को कभी जाना न जाए और इसी को आए ब्रह्मसूत्र में क्या कह रहे हैं अन्या परामर्श यह आज का ब्रह्मसूत्र है ये सूत्र चला रहा है कि अन्यार्थ अन्य स्थानों पर भी परामर्श यही परामर्श हुआ है क्या परामर्श दिया है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है आत्मा ही मूल रूप से यज्ञ है और ये सचराचर में व्याप्त है ये सर्वव्यापी है इसी आत्मा को हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में घटगटवासी स्थापित करते हैं यही राम और श्री कृष्ण है और आत्मा ही इस जगत रूपी लीला का मंच का मंच अवतार है जब हम राम कहें जब हम श्री कृष्ण का नाम लें, जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें तो हम घटगट वासी उस लीला अवतार आत्मा की यज्ञ की ही चर्चा करते हैं तो अन्य अर्थ अन्य अर्थों में भी जहां जहां लीला कथाओं में आत्मा का घटघटवासी स्वरूप की बात आई है वही है वो ब्रह्मा भी है वो विष्णु भी है वही महेश है वो घटघटवासी है और सम्यक भाव से हम सब में व्याप्त है संपूर्ण सचराचर में व्याप्त है उसी को हमने यज्ञ कहा है यदि कोई कहे कि मैं इस देवी का पुजारी उस देवता का पुजारी तो वो मूर्ख है अज्ञानी है क्योंकि नव दुर्गा हैं ब्रह्म ज्वालाएं हैं वो भी जो आत्मा है उसी में व्याप्त है जो कुछ संपूर्ण है मेरा मेरा अंतर आत्मा है वो गया तो बाहर भी सब कुछ चला जाता है इसे कभी नहीं भूलना चाहिए और इसी की चर्चा हम भगवान की लीला कथा में कर रहे हैं आए लीला कथा में प्रवेश करें और उसमें अपने आप को पढ़े क्योंकि गुरुकुल शिक्षा में इसी गंभीर वेद को सरल करने के लिए वैसे लीला कथाएं कोई बहुत आदि आधिकालीन है ऐसा नहीं है भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव की इतिहास पुरुष के ही आदेश पर श्रीराम की लुप्त होती कथाओं को लीला काव्यों में ढालकर हर बालक को श्रीराम बनाना है यह गुरुकुल की सौगंध है हमने इतिहास को लीला काव्य का रूप दिया था आज से साढ़े छ हजार वर्ष से सात हजार वर्ष के बीच में अभी जब वासुदेव का भी गोलोक हुआ इतिहास को भी समापन का क्षण मिला तो वेदव्यास ने जो उनके अनन्य भक्त थे उन्होंने इतिहास पुरुष को भी आत्मा का ही नाम देकर और श्री कृष्ण लीला कथाओं का आरंभ किया और इस प्रकार इतिहास और अध्यात्म समाज की दहलीज पर आकर खड़े हुए कि हर बालक को उसका स्वरूप भी पढ़ाया जाए उसको दिव्य रूप दिया जाए और उसके जीवन का जो सार्थक अर्थ है वो उसके सबकॉन्शस तक कोमल बाल्यवस्था में उतारे जाए जिससे समाज को वो वैकुंठ बनाए न घर नोचे अपना न अपने को सजा दे न दूसरों के लिए दुर्दांत दस्यु पिशाच बन के रह जाए इसलिए इन लीला कथाओं का हुआ था और हम श्री कृष्ण की कथा में हैं एक वासुदेव के उपरांत भगवान वेदाव्यास ने प्रकट की थी वेद जो वेदों के संकलन करता है और जिन्होंने राम की कथाओं को भी लीला स्वरूप दिया ऋषि वाल्मीकि भी उन्हीं के साथ थे वो जो वाल्मीकि कथा जो कह रहे हैं कि राम के काल की है वो यदि हमें मिली होती तो वैदिक साहित्य में होती ऋषाओं में होती ये जो है ये अनुष्टुप छंद में है तो जाहिर है ये उपरांत की है राम के काल की नहीं है 20 लाख वर्ष पुरानी नहीं है क्योंकि वो भाषा और ये भाषा नहीं मिलती है तो जो सत्य है उसे स्वीकारना चाहिए तो हमने कथा में अब तक जाना कि वसुदेव को जब भगवान ने कहा कि उस नवजात शिशु को टोकरी में रख के टोकरी को सर पे रख लेना और मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ आना और वहां से योग माया को ले आना बड़े दुखी थे क्या हथकड़िया बेड़िया नहीं देखी ताले नहीं देखे क्या नहीं देखा इतनी तो प्रॉब्लम्स है ना स्वामी जी हमको ये सब खत्म हुए तो फिर हम रेगुलर सत्संग में आए मुसीबतों में फंस जाते हैं, आप में से, कभी किसी का चेहरा दिखता है तो कोई लोक हो जाता है फिर कोई प्रगट होता है तो दूसरा तो हथकड़िया बेड़िया ही तो नहीं आने देती ना तो वसुदेव भी कह रहे हैं। फिर वसुदेव ने सोचा कि वसुदेव जितना कहा गया है तू उतना ही कर तुमने हथकड़ी लगे हाथों से शिशु को उठा के टोकरी में रखा और टोकरी को उठाकर जो सर पे रखा तो हथकड़िया और बेड़िया खुल गईं गए, गए दरवाजे खुले हुए थे भगवान क्या दिखा रहे हैं कि साक्षात खड़े होकर के भी मैं वसुदेव की ना हथकड़ी खोल पाया ना बेड़ी तो खाली मंदिर में आके सर झुकाने से तेरी कौन सी हथकड़ी और बेड़ी खुल जाती लेकिन जब सिर रूपी टोकरी में तुमने इस मूर्ति को बसा लिया तो यहां न कोई अथकड़ी है न बेड़ी है क्योंकि जगत वाहे जगत एक लीला मंच ही तो है वाहे निमित्त धर्म है औपचारिकता ही तो है जब तुम किसी को एक सांस धड़कन नहीं दे सकते शरीर का एक कोष नहीं बना सकते तो विधाता तुम में कौन है खाली रामलीला के मंच के पात्रों की तरह नाटक ही तो कर रहे तो कहां है हाथगड़ी कहां है बेड़ी जब मैं नहीं था तो भी संसार चलता था हर घर द्वार चलता था तो फिर मेरे होने ना होने की बात भी कहां है तू अपना धर्म निभा तो सत्यनिष्ठ हो जी। चौधरी मत बनो कि मैं नहीं हूंगा तो ये कैसे होगा ये मूर्ख सोचते हैं कौन सोचते हैं वो अधम सोचते हैं जिनका जिन्होंने ईश्वर की हत्या अपने हाथों से कर रखी है क्योंकि वो तो है नहीं और फिर मैं भी नहीं हूंगा तो इन बेचारों का क्या होगा बोलो पहले मारे भगवान और फिर बने रावण खुद भगवान हिरण्य हो गए अनजाने हम में से बहुत लोग बड़ी बड़ी भूलें कर जाते हैं और नहीं जान पाते किस अपराध बोध में फंसकर आगे कितनी पतित योनियां भोगनी पड़ेंगे ईश्वर है ये मानो और भगवान नहीं हो तुम्हारे निमित्त धर्म है इसे स्वीकारो इस ड्यूटी में कोई खोट ना आए आगे गोविंद जाने उड़े जा रहे हैं नंद के गांव की ओर रोमांचित है सिर रूपरी टोकरी में बाल कन्हैया विराजते हैं, रस बरस रहा है वो थकान टूटन वो जेल की कुछ भी नहीं है गए वहां सारा गांव सोया है सब सो रहे हैं जगाने पे भी जगते नहीं है कन्हैया जी को लिटा के योग माया को टोकरी में रखा और सिर से कन्हैया उतरे तो चिंता देवी घुस गई अरे वो सुदेव जल्दी कर कहीं भोर हो गई और पहरेदार जाग गए तो क्या होगा उस बेचारी देवकी के तो कंस टुकड़े कर डालेगा वो मासूम तुम्हारी जाएगी योग माया को सर पे रख के टोकरी को सर पे रख के हाफ रहे हैं घबरा रहे हैं कांप रहे हैं दहशत से भरे हुए हैं और भागे जा रहे हैं वसुदेव जो थोड़ी देर पहले जब सिर रूपी टोकरी में कृष्ण रूपी विचार था तो मस्ती थी आनंद था रोमांच था कोई भय नहीं था ये मेरी जीवन यात्रा के कैसे मैं जी हु ये भगवान यहां लीला करके दिखा रहे हैं अगर तेरी सिर रूपी टोकरी में माया है तो तू सुखी कभी नहीं हो सकता फिर इसकी चिंता है बेटे की चिंता है उसका भविष्य है बेटी की ब्याह की बात है फलाना है ढिकाना है जाने क्या क्या है प्राण हैं कि मुंह में आए हुए हैं अब निकले कि कब निकले चिंता ही चिंता है तो क्या ये खाली गाने वाला भजन है यह समझने वाली कथा है भगवान लीला क्यों कर रहे तो मुझे जरूर गाना लेकिन जीना भी मुझी को कि गाओ मुझे और जियो माया को क्या कहते हैं न घर के न घाट के और एकदम और हो गया कि हम तो बड़े भगत हो गए जबकि भक्ति का आसपास भी पता नहीं है जिसके मन में शिकायत है उसके मन में राम कहां होंगे घूरे पे मूर्ति बैठती नहीं कोई बिठाता भी नहीं है मन को सरल बनाओ साहज बनाओ सदा विनम्र रहो और देखो कि तुम्हारे ऊंठों की मुस्कुराहट कभी न जाए सहजता से लो अब नहीं जरूरी है नारायण को आती तर प्रभु आप चलो गांधी जी को एक आदमी ने चार पेज चिट्ठियां लिखी गालियां ही गालियां भरी थी उन्होंने देखा वो पिन निकाल के कुछ में लगा दिया आगे पिन कुछ होता है और बाकी चिट्ठी रद्दी में डाल दी बोले जो उपयोग की वस्तु थी वो ले ली और उनके चेहरे की शिकन भी नहीं है बापू सार सार तो गही रहे और थोड़ा दे उड़ाए साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुख आए सुख होता और जो थोथा रख लेगा वो सूप कहां रहेगा और तो वो स्वयं हो जाएगा इसलिए हमें सदा तत्वग्राही होना चाहिए और हमारी मुस्कुराहट ना जाए क्योंकि तो मुस्कुराहट ही तो गोविंद है ये क्यों जाए सदा सरल रहे विनम्र रहे और मधुर रहे देखो जब भरी महफिल में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा हंस रहा होता है तो सहज ही पूरी भीड़ के मुस्कुराहट आती है और अगर उस महफिल में का बैठा हुआ विशिष्ट व्यक्ति मुंह कस के बैठा होता है तो सारे सहमे होते हैं आप मुस्कुराइए कि जिससे सर मुस्कुराए कभी मुंह कस के मत बैठिए एठना तो मौत के निशान है मुस्कुराहट जीवन का जगमगाता एक जिंदा क्षण है इसे कभी मत हो लौट के आए वो देख कथा में चलते हैं कथा से गुण लेने चाहिए तत्व लेने चाहिए मानस में भी गीता में भी भाग... कहते हैं कि सनातन धर्म तत्व तो प्रधान धर्म है कथाएं तो पढ़ाने और समझाने के सबसे सरस मनोरम माध्यम है तत्व को ले जो तत्व नहीं लेते हैं जो गुण को नहीं लेते हैं वे कुछ नहीं पाते हैं और उन्हें याद रखो संकल्प पूर्वक लो क्या हां यह बात अच्छी लगी है तो यही होगा हमारी जिंदगी में पक्के से होगा जरूर नोट करो उसको और उसे प्रैक्टिस करो मेरी सरलता मेरी सहजता मेरे मन की शांति अंतर की मिठास और बाहर की मुस्कान ये कभी नहीं जाएगी गवा ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि गोविंद को ये प्यारा है मुझे गोविंद का प्यारा बनना है तो ये सब धन मेरे में रहेंगे जो बैठा उसने कृष्ण गवाया सदा याद आकर के टोकरी को सर से उतारा हथखड़ियां और बेड़ियां अपने आप लग गईं और गहरी नींद में खो गई वसुदेव जी जब वासुदेव स्वयं भगवान आए महाविष्णु शिशु रूप में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, विषांत जगत सो गया भक्ति आती है विषय सो जाते है माला उठाई दिन लेने लगे जमुहाई दो तीन बार किया और फिर माला वैसी चित पड़े <laughs> नोट गिनने में नहीं पड़ी आती माला फिरने में फट सड़ जाए क्योंकि माला का यहां काम क्या है हमें तो विषयों की जरूरत है झूठ कपट फरेब चाहिए दूसरे के घर आग लगे तो बसंत मनाया जाए कुछ ऐसा हमको ध्यान चाहिए नहीं मजा क्या आएगा ना नसुदेव की नहीं सोए थे क्योंकि कन्हैया टोकरी में थे और जब तक कन्हैया रे परमानंद रहा फिर ले गा करके रखा तो वहां माया प्रगट हुई थी तो सारा नंद का गांव सो गया था क्योंकि वहां सब देखता है माया आती है तो देव जगत सो जाता है और असुर जगत जागता है वहां असुर कोई है ही नहीं तो जागेगा कौन देखो हाँ दोनों का अर्थ पहचानो और फिर भी कहते हो पूजा तो जब मौका मिलेगा कर लेंगे हाय माया तू आए ना स्वामी जी अरे पगले मौत मांग रहे हो जब ये शरीर भी छूट जाना है तो सब गौर किया जाना है तेरा मकान के कमरे के बैंक बैलेंस क्या जाएगा तेरी चमड़ी भी उधेड़ी जाएगी चिता की लकड़ियों पर ये दीदे भी जलेंगे और उसके गड्ढे भी न रहेंगे सब रात हो जाएगा क्या याद नहीं तुमको और फिर भी उस बैकुंठ नाथ को भुलाए बैठे हो हाय माया हाय माया यही कहते हो बस माया मेरे हरे जैसे जिलाएगा जी लेंगे जियेंगे बैकुंठ में रहेंगे बैकुंठ नाथ में इसमें बुराई क्या धरती पर रहेंगे आकाश में रहेंगे झोपड़ी में रहेंगे महल में रहेंगे ये एक पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा बैठ जाएंगे लेकिन बैकुंठनाथ को नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे यही तो इस कथा का सार है और हमने कहा माया को कभी नहीं छोड़ेंगे अगर माया फुर्सत देगी तो बैकुंठनाथ की जय जय कर देंगे हैं? पता नहीं भजन गाएंगे कि मुंह चढ़ाएंगे क्योंकि भाव तो है ही नहीं सो गए हैं वसुदेव अचेत है देव और माया ने आते ही पहरेदारों को स्वप्न देने आरंभ कर दिए हैं कि कंस ने जीवे मोती दे रहा है सोने की मालाएं दे रहा है बहुत सारे मणिष दे रहा है मुद्राएं दे रहा है बहुत प्रसन्न है वो आँख तो उनकी आंख खुली शिशु आठवां बच्चा प्रकट तो हो गया माया तुम्हें विषया शक्ति के सपने देके जगाती है नींद खुलती भी है तो कैसे असक्त व्यक्ति माया के द्वारा ही जगाया जाता है कि जा अब हमें हूं ना और अब तू सोएगा क्या तेरे अच्छे अच्छे नहीं सो सकते तनाव बन के ऐसी रखूंगी कि गोली खा के भी नींद ना आएगी तुझे आई है ना माया हा? नूर मंजिल में इलाज बढ़कर चल बेटा बताओ चारों तरफ देख नहीं रहे हो क्या स्वामी जी नींद नहीं आई तो फिर वो एक गोली ले क्यों अब माया की भक्ति जो कर रहा है माया ही उठाती है माया ही बिठाती है माया ही जगाती है माया ही खिलाती पिलाती है तो शरीर सड़ेगा कैसे नहीं क्योंकि शरीर तो ब्रकुंठनाथ का है माया का बनाया नहीं है हाँ। पहले मोहल्ले में माया हमसे जंग लड़ाती है फिर पागल खाने में रस्सियों से जकड़े जाते हैं बिजली के झटके खाते है ये सब माया करती है हाय माया मेले किसके जेब काट लाए तो माया जगा रही है जागो हाँ। माया दुलारो जागो अब नंद दुलारे कैसे कह दू पहले जा रहा हूं ने तो दौड़े जा रहे हैं कंस को बता रहे दुर्दान दस्यु कंस भागता हुआ आता है कि देवकी का आठवां प्रसव हुआ है देखा कन्या तो बड़ी जोर से ठहाका लगा के ऐसा, बोले विष्णु तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते तुम कन्या एक बन किया है ना कि मैं दया करके छोड़ दूंगा कंस कोई दया भया नहीं जानता और उसको पैरों से पकड़ के जैसे पहले बच्चों को उसने मारा है वो चट्टानों पे पटक पटक के उसको चिथड़े बना देना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता माया उसके हाथ से फिसल जाती है और खींच के लात मारती है उसकी छाती पे और ज्योतिर्मय दुर्गा बन के खड़ी हो जाती है हवा में कहा नीच पतित हरिद्रोही जिसका तू वध करना चाहता है वो प्रकट हो चुका है और 10 वर्ष पूरे होते ही जब ग्यारहवें वर्ष का प्रथम दिन का उदय होगा तो उसके द्वारा मारा जाएगा तिरान्त हो जाएगा तुझे 10 वर्ष फिर दे रही हूं प्रायश्चित कर ले चुधर ले यदि वो गति नहीं चाहता है तो। और सत्संग सत्संगा भी हमें दे रही है कि प्रायश्चित कर लो सुधर लो यदि ईश्वर द्रोही गति में नहीं जाना है तो ये के खाली कथा सुन के भाग जाओ और फिर वही लचर सड़ी हुई मानसिकता वही भेदभाव वही कपट जियो तुम तो। ये नहीं होगा दस वर्ष फिर भी माया देती है कि तू चाहे तो प्रायश्चित कर ले अनंत की राह अभी भी छूटी नहीं है अभी भी ये रास्ता छूटा नहीं है कितनी बड़ी बात है बुला दे बिसार दे अतीत को तू अपने वैकुंठ के सामने हो जा वो तो एक क्षण में कोटी जन्मों का नाच करते हैं खाले प्राचित मौका है अवसर है जो अब चूक गया तो सदा के लिए चूक जाएगा ऐसा ना हो कि माया किस चेतावनी को हम सब बुला दें तो कथा हमने नहीं सुनी गुरुकुल में बच्चे सुन रहे हैं और उनके मन के खाली घड़े इस अमृत कथा से भर रहे हैं बताओ और जब सारा समाज गुरुकुल से शिक्षित हो रहा है तो समाज में कौन किसको ठगेगा कौन किसी की बुराई करेगा कौन किसे पीड़ा देगा ये सड़ी हुई जिंदगी जी है और कौन अपनी सड़ांध पर दंभ करेगा कि हम बड़े समझदार हैं देखो दूसरे के घर में आग डालें सोचो विचार करो माया ने भी दस बरस दे दिए योग माया ने दुर्गा बन के कि मेरी अग्नियो में सारे पाप जला दे और खार कि सौगंध श्री हरि का ही होके जीना है फिर कोई पाप कोई लिप्सा नहीं करने एक अवसर है हताश देख रहा है कंस कितने सारे फरेब किए इतनी सारी रस्सियां डाली मौत को मारने का दम भरा और मौत तो फिर हाथ से निकल गई और कंस अब तुझे मरना पड़ेगा देखो भक्त और आसक्त का यही भेद होता है आसक्त व्यक्ति अपने को सुधारता नहीं बदला लेने पे उतर आता है और अधिक नीच मनोवृत्ति में चला जाता है महापतित घटिया स्वरूप धारण कर लेता है कोई भक्त होता और ये आकाशवाणी होती तो वो सहज ही पिघल गया होता कि तो प्रभु आपको क्यों कष्ट करना पड़े नारायण प्रभु हो सकता है न्याण में पाप करता हूं आज से सब छोड़े नारायण में आप में अर्पित हुआ और मेरा तो अंत भी ही है आप ही में है आप मेरा अंत करें तो मुझे तो अनंत मिलेगा लेकिन प्रभु मेरे पापों के कारण आपको आना पड़े आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, नारायण कैसे जाऊंगा प्रभु मैं आज सारे पापों को मारता हूं और फिर आप जब चाहें नारायण मेरा उतार करे लेकिन हद भी होगा घटिया सड़ी हुई सोच का व्यक्ति होगा तो कह तू तो कैसे आएगा मैं तेरे से ऐसे बदला लूंगा बोलो साधी जिंदगी सुबह से शाम तक क्या करते हो हाँ, यही भेद है भक्त और आसक्त में आसक्त व्यक्ति हर वक्त बदले की झूठ की बदला लेने की बात करता है और भक्त भक्त की हर बात को एक उपदेश में सकारात्मक भाव में लेता है असक्त उसे नकारात्मक भाव में लेता है नेगेटिव हो जाता है उसका कंस हताश है अब क्या करू उसकी दोनों पत्नी आस्ती प्राप्ति, उसे ढाणस बताती हैं, डरी हुई वो भी है कि जब जन्मते ही मृत्यु गुड़ी नहीं मार पाया वो तो निकल गई हाथ से अब कंस तेरी खैर में दूसरा दृश्य भी देखें कंस तो यहाँ रो रहा है दुखी है डरा हुआ है हाँ। लेकिन दूसरा दृश्य भी देखें नंद के गांव चलते हैं वसुदेव जी तो चले गए कन्हैया को सुला के अब सबको स्वप्न हो रहा है गांव भर को नंद गांव को एक सुंदर सुकुमार यही मेरी ध्यान मूर्ति है और यही उद्धार करने वाली है क्योंकि बाल छवि में संसार नहीं है विषय शक्ति नहीं है तो बाल रूप का दर्शन और बाल रूप की भक्ति मन को बालक बना देती है सहेज ही पाप से छुड़ा देती है श्री भगवान की बाल पूजा होती है तो क्या देखती हैं हर कोई स्वप्न देख रहा है एक सुंदर नन्ना सा किशोर नीला सुंदर मणियों का स्वामी हाथ में एक छोटी सी बांसुरी लिए है सुंदर सजी केश राशि है बड़े सुगढ़ ढंग से उसने अपने अंगों को वस्त्रों से सजाया हुआ है और उसके गले में मोतियों की मालाएं है मुस्कुरा रहा है मोरपंख का मुकुट है मोरपंख लगे हैं और एक आधा सा चांद है उसमें और वो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट और कांति बिखेर रहा है सबके स्वप्न में और कह रहा है सुनो मैं आ गया हूं सब स्वप्न देख रहे हैं काश ये सपना हमारा भी मुकदर हो जाए इस भाव में मन हमेशा के लिए खड़ा हो जाए उसकी मुस्कुराहट है उसकी मुहाकर्षक मुखा, सुंदर मुखाकृति है जो निरंतर हमें अपनी ओर खींचे लिए जा रही है और कहता है मैं आ गया हूं तुम सब आओ ना सबकी आंखें खुल रही है ये स्वप्न है या सच है और फिर उसने क्यों कहा आओ ना कहा जाएं हम कहा बुला रहा बोली सब नंद के द्वार चलो पेड़ों पर समय पुष्प खिलाए हैं फल लगे हैं बच्चियों के थनों से भी दूर करने लगा है हर और मंगल ध्वनि सी होने लगी हवाओं में सुगंध फैलती जा रही है अष्टगंध की और एक ही भीतर से नाद उबरता है चलो मैं आ गया हूं ये क्षण है भक्ति का ये रस है भक्ति का ये गूंगे का गुड़ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती इसे तौला बांटा नहीं जा सकता इसे तो बाहर से विरक्त होकर अपने भीतर में अपने ही अंतर को छूके के अनुभूत किया जा सकता है वो कह रहा है मैं आ गया और सब नंद के द्वार दौड़ रहे हैं उनके महल की ओर नंद जी हैरान हैं उनको भी यही स्वप्न हुआ है सबको नंद जी हैरान हैं कि मेरे घर बालक हुआ मुझे नहीं पता और सारे गांव को खबर किसने कर दी ढिंडोर जी कौन था हा वो जब आता है तो सहज ही मुझ में बस जाता है माया न बसने दे ये बात कुछ और है और माया क्यों नहीं बसने देती तो क्योंकि हम समझते हैं भगवान तो है ही नहीं मेरे कोई करना है तो भैया झूठ करें कपट करें पाप करें स्वामी जी गृहस्थी तो चलानी ही है अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि राक्षस और राक्षसी की लीला करनी है भयंकर राक्षस हो गए और नहीं तो जब मानते हैं कि वो है उसके रस में रहें अपने धर्म अपने जो निमित्त कर्म हैं उन्हें हम पूरी ईमानदारी से करें कि गोविंद मैं तो निमित्त हूं मेरा काम निमित्त है मेरे धर्म है जैसे पेचकश निमित्त है हाथ तो मैकेनिक का है पेचकेगा कस का धर्म है कि वो निमित्त बनकर उसको पूरा सहयोग दे मैंने स्वधर्म और निमित्त धर्म का भेद बताया है। दफ्तर में काम करते हो, वो निमित्त धर्म है। तुम्हारा घर स्थूल रूप से स्वधर्म है तुम्हारे दफ्तर में आग लग जाए हार्ट अटैक आपको नहीं होगा घर में लग जाए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा और यही गीता में भगवान ने कहा स्वधर्मे मरणम आत्मा की राह में मौत भी अति सुखद है वो जो सामने खड़ा है तो मौत की क्या बात है ये तो और पर धर्म भया और वाहमित धर्म को निमित धर्म कोई सब कुछ मानकर जीना तो वहां तो जीना भी भयानक पीड़ा देने वाला है दम्भ के कुछ क्षण एठ लेते हो बाकी सारी जिंदगी सड़ा ही तो करते हो ये चिंता वो चिंता ये गर्व और वो भी जो हंसी है दूसरों तो को अपमानित करके जो तुम्हारे चेहरे पे उपलब्धि के रूप में आती है वो हंसी थोड़े ना है। लगता है जैसे किसी मुर्दे ने जिसके शरीर पे चमड़ी नहीं है खाली जबड़े बजाये दंभ की हंसी कोई हंसी नहीं होती तो क्यों ना उस मनोहारी रूप में उसकी सुंदर मुखाकृति में जो रोम, रोम मुझ में समाया है और जो मेरी झूठन गुरट में बदलता है जो हर जन्म का साथी है जिसके बिना कोई जन्म हम सब जानते हैं हम सब मानते हैं और फिर भी उससे अलग हटके ही क्यों जीना चाहते हैं तुम सबको प्यार करो तो प्यार को तो प्यार मिलेगा जब सब तुम्हें प्यार करेंगे तो तुम्हें अभाव क्या रहेगा तुम सबसे ईर्ष्या जलन करो मन में ही करो तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हें कोई प्यार करेगा क्योंकि आत्मा से आत्मा को राह होती है तेरे मन के मुझ तक उस तक सब तक अपने आप आएंगे जबानी जमा खर्च पर कोई यकीन करता नहीं है आत्मा सबके भीतर बैठा है स्वभाव बदलो संसार बदल जाएगा और इस चित्र को अपने मन में उभारो कि गोविंद भले पुरे हम दे रहे आज से हमने मन को नंद का गांव बनाया है गोकुल बनाया है गौमाने गौएं होती हैं गौ माने ज्योति भी है गोकुल ये इंद्रियां गोकुल हो गई हैं मेरे हमने इसे गोकुल बनाया अब न ही है न द्वेष है न छल है न कपट है न किसी के लिए मन में कड़वाट है कैसे रख सकते हैं क्योंकि तो हमें कड़वाट तो चाहिए नहीं वो हमारे गोपाल को हमारे अंतर देवता को पसंद नहीं है वो तो प्यार का देवता है तो उसकी सुंदर मुखाकृति का मोहक दर्शन है रोमांच है ज्योतिया है एक एक शरीर में हर जगह रोमांच हो रहा है स्रण हो रहा है नारायण आप है प्रभु ये आपका आभास है अब ये डर नहीं है अक्सर औरतों में बाई आंख फड़क जाती डर जाती हैं, आप में बाई फड़क जाती अरे जो भी फड़का नारायण ना आप है क्या रस है मौज है इस राह में आके देखो और जब मन सदा शांत रहेगा तो तन सहज ही नहीं निरोग रहेगा तो निमित्त धर्म में थकान तो नहीं आएगी जैसे क्रिकेट खेलते बच्चे उसको एंजॉय करते हैं थकते कहाँ हैं जिंदगी एक खेल बन जाएगी चाहे वो घर का काम है चाहे वो दुकान का काम है चाहे वो नौकरी का काम है जब मन से निर्मल होकर तन से उन्मुक्त होकर करोगे तो काम करने का सुख मिलेगा भक्ति का रस यहां भी आएगा वरना खींच आएगी मेरी नहीं आई फलानी नहीं आई अब सारा चौका बर्तन भी हमको करना है अब वो देखो वो चढ़ा बैठा है हाँ, मिया के ऊपर भी गरज बरज रही हो हाँ। लीला कथाओं का मतलब तुमको वो सुंदर मार्ग देना है वो रस देना है वो रस जो नीरस जीवन को हा अमृत रस से भर दे वैकुंठ जिए वैकुंठ जाए और जो सड़ी हुई जिंदगी जिएगा उसे आगे सड़ी हुई योनियों में ही तो जाना पड़ेगा क्योंकि जो रिहर्सल करोगे वही आगे मंच मिलेगा अब कोई किसी ने हाँ रावण का सारे दैलाब लेते हैं अचानक मंच पर रामायण आकर के रामलीला में कह मैं रावण ने मुझे राम बना दो कोई बनाएगा उसको अरे भैया जो रिहर्सल किया वही बन तो याद रखो जो कर रहे हो वो रिहर्सल है आज तुम थोड़ी देर के लिए दुखी हो कल तुम इस दुख की हजारों योनियां जीनी पड़ेंगी इतनी पीड़ा मिलेगी इतनी पीड़ा मिलेगी कि कहीं थाओगे था और आज यदि तुम सुख को बसा लो जीवन को अमृत कर लो तो बह तुम्हारा अंतर आत्मा तुम्हें कभी किसी पीड़ा में नहीं जाने देगा असीम सुख मिलेगा और सबका सुख बन के जियोगे जहां जाओगे चारों तरफ तुम्हारी सुख सुरभि फैलेगी तुम्हारा कोई सगा नहीं है कोई नाता रिश्ता यहां नहीं है नाते रिश्ते सगे बगे स्वभाव के होते हैं जिसका स्वभाव मेला है उसका कोई सगा नहीं उसका कोई सगा नहीं भले वो एक दूसरे को अर्पित होने के डायलाग पति पत्नी भी बोलते रहें लेकिन दोनों बीच बीच में हाथ उठाते रहते हैं भगवान हमारे लिए अच्छे हटाए से यार घर की बात है आप सबकी कहानी तो क्योंकि जहां तनाव आता है वहां मरने मारने की बात भी तुम्हारी तुरंत आ जाती है वो प्रेम प्रेम सब किसी और प्रेम में चला जाता है गायब हो जाता है कहां रहता बाकी क्यों क्योंकि स्वभाव ही स्वभाव का सगा होता है और अगर स्वभाव बेकुंठनाथ का हो जाए सारा संसार सगा है सब सगे हैं तुम्हारे। हर कोई चाहेगा तुम्हें हर कोई तुम्हें प्यार देगा प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें स्नेह देगा नंद के द्वार भीड़ लगी है और कह रहे हैं कि हमें लल्ला के दर्शन कराओ नंद हैरान है कि मैं तो अभी उठा हूं और देखा है यशुमती के बगल में बहुत सुंदर मनोहारी शिशु लेटा हुआ है कब हुआ कैसे हुआ यशोदा नहीं जानती रोहिणी नहीं जानती हरीचारिकाएं हाँ, नहीं जानती सेविकाओं को पता नहीं है और सारिकाओं को खबर होती है हाँ? और सब झूम रहे हैं नाच रहे हैं नंद के आनंद भयो है जय कन्ह हा नंद बाबा हैरान है गए हैं कि नाच रही हैं बछियो की भी दूर उतर है ये सब क्या असमय हो रहा है नंद जी के नेत्रों से हा आनंद विभोर अश्रु जल प्रवाहित हैरान है नंद ये कैसा सुखद क्षण आया है कैसी आज यशोदा की गोद में स्वयं परमेश्वर बालक के रूप में प्रकट हो गए ये कैसी अद्भुत लीला है नंद जी दोनों हाथों से बांट रहे हैं देखो बांटता असुर भी है बांटता शुरू भी है कस कहने बांटता है अपने मायावी असरों को जो खबर देते हैं और क्योंकि उसे मारना है तो हत्या के लिए बांट रहा है और नंद बांट रहे हैं न्यौछावर करके सबको देखें कि सबका प्यार मिले ये सदा मिले आनंद में खेलता रहे मुस्कुराता रहे इसकी मोहक सदा मेरे चारों ओर मंडराती रहे मैं इस सुख के सागर में सदा समाया रहा